कर बहुल ओ देहु समर श्री राम सदे विशिख निशिख नि काम अब लोग भिखर करती सरदी सरेशरती नाय श्रो भागिरण तेजाई सद भन जपानी तुझे मर न मन महुपानी आई जयने चकार मुख शिव करण प्रहार परम को जानी सब धनुष सर संधानी आने विपुल नाराज लगेटन बिकट पिशास कर जहां तहां लगे मही पड़न श्री कर चला गणी घर परत सुधर समान उठत करिता बहु भुज मऊल धावत मृगा सृगाल कठिन करा कथ कटी जम्बुक भूत प्रेत विशाख कर पर संत कैताल वीर कपाल ताल बजाय जोगिन मंजनी रघुवीर दान प्रचंड खंडन भटन के उजशरा जहाँ तहाँ परही उतल रही घर घरू थरू करही भय कर गिरा बणी गही उड़ी बिशास कर गई भावी ंग्राम गपुरदास मनऊ बबूबाल बुड़ी उड़ावन मारे पछारे उड़दारे विपुल भटकार कन लोग बितल भट पिशरा दिकूषण बिरे सर स्वस्ती तो मर पर सुशूल प्रता श्री रघु वीर पर निशाचर गारभन निशन शरणारू पचारू गारे सायता दस दस विश्व और माझ मारे सकल निश्चर नाय का रत उठ भट फिरत मरत नरत मायतनी सूर दरत चौदा सहस फेक बिलो कुर प्रभु माया नाप अति कौतुक करो गई परस पर राम कर कराम पूजल नर नरियो राम राम कही सन तहीं पावन पद निर्म कर कुमारे छा निदान हर पित भरे सही सुमन सुर जयन निदान आस्तुत करे करे सब चे सो देवी देवी मीया बान चंद सुंदी आज स्नान करने की कारण है और प्रदूषण की सेना आ गई भगवान राम उनके सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए जैसे जैसे सेना निकट आती गई भगवान ने भी अपने जगह युद्ध बांध दिए धन और उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए जब वो लोग निकट आए तब उन्होंने पहले अपने दूत रूप में मंत्री को देख भगवान राम से एक युद्ध दर्शन करने के लिए प्रस्ताव देगा किसी सीताजी को वापस सीताजी को हमको दे दो और तुम लोग जो है वो सत्य अपने घर लौट जाओ तो युद्ध नहीं करेंगे लेकिन भगवान ने उसके उत्तर में उस तो उनको कह दिया दे कि तो देखो तुम्हारे जो शिक्षक लोगों को तो हम उनके लिए मर्जात खेलने के लिए शिकार खेलने के लिए बन में बनते रहते हैं और हम का भी नहीं करते युद्ध करेंगे तो हम उनके साथ युद्ध करेंगे ऐसे करके युद्ध का उनका निर्णय कि उनको सुना दिया तो वो लोग लौट करके खूषण के पास गए और दूसरों ने बताया कि ऐसा ऐसा भगवान राम कहते हैं वैसे ही सुनते ही खूषण धन का हृदय और उन्होंने आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया और वो जैसे ही आक्रमण करने लगे वैसे तो ही भगवान राम ने क्या किया अयुद्ध का में यहाँ पर ये छंदों में जितना कभी पाप किया सब युद्ध पूरा हुआ युद्ध कैसे कैसे होता है उसका सबका वर्णन कर दिया कहते तब तो चले बाँ कराले बस अब कराल बा चलने लगे मैंने भगवान ने बोले ढूंढ कर बाँ छोड़े इन सासरों को जाके लगने लगे जन बहुद्याल वो सब बाँध ऐसे चलते हैं जैसे कि सर्प ही करता हुआ चल रहा हो सर्फ के जाओ कि जब सर्क क्रोधित होता तो है तो पुमकारता तो तर तो है, है तो बांध भी जब धनुष पर से जब निकलता है तब खंड के आवाज होती है फिर बाह सफराता बतला जाता है तो बिल्कुल एक ढंग से ऐसा लगता है जैसे पर ही बिल्कुल दोनों में समान का एक समान है तो कोटे उस समय श्रीराम पर भगवान श्री राम जो उस हो किये फिर क्रोध करते ही फिर वैसे तो भगवान राम तो विक्रोध करते ही नहीं कृषि तो राज्य ने जो जी वो वर्णन किया है कि भगवान को कभी किसी ने क्रोध देखा ही नहीं <coughs> ऐसे वर्णन करते हैं क्रोध आते ही नहीं लेकिन बस युद्ध के क्षेत्र में भगवान जो वो हो क्रोध का तात्पर्य यहाँ पर ये भी क्रोध नहीं है कि कोई बैठ भाव वाला क्रोध नहीं है ये क्रोध भी जो है उत्साह है युद्ध के लिए फिरा करते जैसे कोई गांव छोड़ता है ऐसे कहते हैं बड़ी शक्ति लगा करके बड़े उत्तेजित तो होकर उन्होंने ये तो करना प्रारंभ कर दिया कितना दर कहने के लिए तुलसीदास जी क्रोध तो शब्द प्रयोग तो करते हैं ऐसी ममता कांड में भी देखेंगे बड़ी मुश्किल में तुलसीदास जी ने कहीं एक बार ये कहा कि भगवान राम ने क्रोध करके रावण को प्राप्त कर दिया ऐसे क्रोध की बात नहीं आती है तो कोटे समर श्री राम चले दूषित निशित निकाम और उनके जो बाढ़ दूषित मैंने बाण निशित के मैंने खूब पहने और निकाम के मैंने बहुत अतिरिक्त अत्यधिक पहने खुद सिंचनाते हुए बाण भगवान ने छोड़े उनको मारने के लिए इस प्रकार के बांध निकलते हैं और लोग तो खरतर तीर खर के मैंने खूब कठोर पहने जो खरतर तीर तीर निकले और उसको देख करके जो उन्होंने छात्रों देखा इतने पैने अपन चलाते हुए दी चले आ रहे हैं इसके बाद एक तो मूल चले मुश्चर भी तो जो निशासक लोगों की सेना जो वो मुड़ चले मैं मुड़ करके पीछे की तरफ भाग पड़े वो समझे कि बाढ़ों से बच नहीं सकते मरी जाएंगे तो भगवान के बार भी जब वो भागने लगे तो उनके लिंग पे तो भगवान ने तुझे तो निश्चय कर दिया तो बता ही दिया था दूसरों को कि तुम लोग भाग जाओ तो भागे हुए तू पर हम किसी आक्रमण नहीं करते मारते नहीं तो जहाँ ये लोग भागने लगे तो भगवान के बाण भी लौटाए उनको मारा नहीं उनको मुझे निश्चर्य तब भय दुग्ध तीन नौ भाई अब देखो तीन भाई का नाम देते हैं आगे चल भी बताते हैं खर भूषण और जिसके भी तीन सर थे इस प्रकार के त्रेसरा तीन सर वाले तीन भाई थे तो ये तीनों भाई जो है वहाँ पर संक्राम युद्ध होने थे और उनसे युद्ध होने लगा थे ये कहते हैं कि तक भय तो तीनों भाई तो तीनों भाई हैं वो अपनी अपनी सेनाएं लिए हुए जो में खड़े हुए थे उन्होंने अपनी सेनाओं को ललकारा और क्रोधित हुए पर जो भाग रहे थे उनको रोका <स्था> उनसे क्या कहा कि जो भाग रंग जाए तो ये बदल हमने जी पाए जो ये विषय को छोड़ करके भागेगा तो खाद्य कहीं जा सकता उसे हम मारा गए शत्रु नहीं मारेगे तो हम मारेंगे इसलिए प्राण तुम्हारे जाएंगे प्राण तुम्हारे नहीं बच सकते यही बात फिर तो वहां पर लंका काम में डूबा वहां पर भी जब राक्षस लोग भागने लगे तब रावण ने भी गलकारा उन लोगों को कि अभी तक तो तुम खा खा के खूब मोटे होते रहे और समरकाल भय बल्लभ प्राणा अब जब लिख की बात आई तो तुम्हें साफ प्यारे लगे ऐसे करके उनको डाटा तब वो लोग सब होते ऐसे ही करके यहाँ पर भी जो साक्षर भागते हैं तो भागते हैं जो इनके ये प्रदूषण अख्तियारे उनको ललकार करके रोकते हैं जो भाग रण के जाए फिर बदब हमने जो पाए उसे हमें अपने हाथ से हम उसे मार डालेंगे, तो फिर मरण मन मूठान तब फिर उन्होंने अपने मन में मरना ही कर दिया कि अब तो हम मारे ही जाएंगे ऐसे समझ करके उन्होंने जो वो भावना बंद कर दिया लड़ने को तैयार हो गए अब लड़ते लड़ते मर जाना उन्होंने निश्चय कर दिया कि अब और कोई नहीं है लड़ो भगवान तो राम के सामने और मरो तो ऐसा निश्चय हो लगे अनेक प्रकार सन्मुख के करेंगे प्रहार अब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र वो भगवान तो राम के ऊपर फेंकने लगे और उनको मारने की कोशिश करने लगे प्रवित परम को जब भगवान ने देखा कि अब तक ये शत्रु लोग जो हैं बड़ा क्रोधित होते हैं और बहुत जोरों से आक्रमण कर रहे हैं तब तक वो धनुष सर संधान तो भगवान को अब पता चलता है कि अभी तक भगवान थोड़ा रुक गए जब निशासन भागने लगे तब तक भगवान ने आक्रमण नहीं किया उनके ऊपर बाढ़ नहीं छोड़े और जब उनको ललकारा और वो निशासन लोग रुके और उन्होंने फिर आक्रमण करना शुरू किया तब भगवान ने फिर कर धनुष्पणार्थना करा जब प्रभु धनुष सर संधान भगवान ने अपना फिर धनुषर के ऊपर बांध और उनको छाड़े विफुल नाराज अब भगवान ने जो है उनके ऊपर छोड़े अब देखो नाराज और तीर और विसुख और बाण ये सब उन्हीं के पर्यायवासी शब्द वैसे हैं लेकिन इनके थोड़ा थोड़ा अंतर है अब हम लोग तो चूंकि अभी विद्या जानते हैं अनुष अनुष बाण को सीखा नहीं <coughs> लेकिन जो लोग इसको इस अस्त्र शस्त्रों को जिनको भी सीखते रहे <coughs> वे लोग उन सब बाढ़ भी बहुत तरह के होते हैं अनेक प्रकार के बाढ़ होते हैं कोई बाढ़ लकड़ी के होते हैं कोई बाढ़ दोहे के होते हैं कोई दोहे लकड़ी के बाढ़ों में उनके शाम आगे नोक लगी होती है कोई की नोक गोल लगी होती है किसी की नोक चक्की होकर के होकर के तब उसमें नोप लगी होती है किसी के आगे नोप नहीं होती बल्कि खुरकी की तरह से चौड़ा चौड़ा होता है और पीछे बाढ़ की तरफ उतर की तरफ वो लगा होता है तरफ खुशा होता है किसी के जो है वो चंद्राकार जो हसी नहीं होता उल्टा करके उस प्रकार चंद्राकार करके बाढ़ होता है और उसमें जो वो बाढ़ में वो लगा होता है इस प्रकार के बाढ़ों की बनावट है अनेक प्रकार की होती है तो ये सब उनके नाम भी अलग अलग किसी को नाराज कहते हैं किसी को दिश कहते हैं किसी को कुछ कहते हैं इस प्रकार के सब नाम हैं। उनके बाणों के अलग अलग नाम हैं, तरह तरह के बाण है उनके नाम रखे है ये नाराज जो बाण है ये पूरा लोहेगा होता है शुरू ले ले ले से लेकर के आठ तक फल ही फल का नहीं ये आठ से लेकर के पीछे शुरू से लेकर आगे के पीछे तक पूरी जैसे लोहे की सज्जा और आगे उसके कट्टी करके, करके उसकी नोक बनाई गई हो इस प्रकार का जो बाढ़ होता है उसे नाराज करते हैं और इन सब बाढ़ों में सबसे अंत में मेरे आगे उठनों को और पीछे की तरफ सब में जो है वो पंखे लगे होते हैं जैसे दोनों तरफ वो उनका बैलेंस करने के लिए जैसे जब आगे उठते हुए जब जाए तब उसी चले जाए वो ऊपर नीचे जो है इधर उधर उनका मशाना गड़बड़ाए नहीं इसलिए बैलेंसिंग करने के लिए दोनों तरफ पंख लगाए जाते हैं किसी में दो पंख लगे होते हैं किसी में दो इधर दो इधर चार लगे होते हैं किसी में छह लगे होते हैं इस प्रकार बैलेंसिंग करने के लिए तरह तरह के उनके पीछे पंखे भी बहुत प्रकार से लगे होते हैं तो इनका इन तरह तरह के बाणों के प्रकार से देखे दे इनको तो इनके पर आएवासी नाम है अब भगवान ये नाराज छोड़ते हैं ये तो पूरा लोहे का बांण साढ़े विपुल नाराज बहुत से लोहे के बाढ़ भगवान ने छोड़ दिए थे उनके ऊपर तो लगे कटन विकट के साथ तो पहले और जो बाण छोड़े वो तो मानो उस प्रकार गए उनके लगते थे गांव हो जाते उनके लेकिन वो मरते नहीं थे अब तो जो बाण भगवान ने छोड़े इन बाणों के दान से उनके शरीर कटकट करके मर, -मर के गिरने लगे बिपुल्ला तो नाराज लगे चटन विकट पिकाब जो बड़े बड़े विकट पिसाक अब इनको निशात्रों को पिसाक नहीं कहते हैं बेकार भी बोल देते हैं माने ये सब सबके ये सब है आसमी स्वभाव होने का ये सब असुभ योनिया कहलाती हैं भूत प्रेत पिछाद वैशाल इत्यादि भी असुभ योनिया है और वैसे भी जो असल योनिया कै है ऐसे मनुष्य जो पहले दुष्कर्म करते रहे और प्रूब स्वभाव के रहे जो मारते काटते लोगों की हिंसा करते हुए प्रूब स्वभाव उनका की हो गया कहीं जिनती के मन में उदारता इत्यादि का भाव नहीं रहेगा तो ऐसे जीव जो है वो अपने स्वभाव से ही क्रूर हो जाते हैं वे जब शरीर छोड़ते हैं तो बस यही उनको यही उनको जो है शामसी शरीर आखिरी शरीर उनको प्राप्त होते हैं और ये फूल प्रेत साख ये सभी प्रकार के ऐसे हो जाते हैं तो इसीलिए इनको यदि हम इनको मनुष्यों की तरह से ले तो ऐसा कह सकते हैं कि पिछा स्वरूप है ये सत्य सब लोग जो हैं ये है जितने मन से क्या है ये सब असल जितने जो हैं ये है भूत प्रेतों की तरह से हैं। स्वामी तो जी ने भी सफलवी अध्याय की व्याख्या करते हुए एक स्थान में मनुष्यों का वर्गीकरण किया वहां पर तीन प्रकार की श्रद्धा भगवान ने बताई कि एक श्रद्धा ऐसी होती है जिसके कारण लोग को पूछते हैं एक श्रद्धा ऐसी होती है जिसके कारण लोग यक्षों को पूजते हैं एक श्रद्धा लोगों के ऐसी होती है जो भूतों को पूजा करते हैं तीन प्रकार के श्रद्धा का वर्णन तो भगवान ने पीता ही किया लेकिन अब ये कौन बता कि भूत कौन और यक्ष कौन और देवता कौन अब स्वामी तो ही बताते हैं उनका सबका परिचय देते हैं है क्योंकि तो देवता लोग तो वे हैं मनुष्यों में ही वो लोग देवता हैं जो शांत स्वभाव के हैं उदार हैं धार्मिक हैं अन्य लोगों की सेवा कार्य इत्यादि में लगे रहते हैं परोपकार में लगे रहते हैं ऐसे लोग के हैं वो देवता तो है तो जिनकी के सात्विक जिनकी तिवृत्तियां हैं सात्विक गुण सब्त गुणों की अधीवता है उनके श्रद्धा सात्विक है और वो देवताओं की पूजा करते हैं दूसरे यक्ष लोग हैं अपने प्राणों में ऐसे कहते हैं कि कुबेर यक्षों के ही राजा है सबसे बड़े यक्ष हैं कुबेर और सब जानते हैं कुबेर के माने क्या है जो धनपति में और संपत्ति जिनके पास सबसे अधिक धन में वो कुबेर तो जितने भी यक्ष हैं वो सब धनी लोग और ये धनी लोग भी आखरी स्वभाव नहीं है निशाचर नहीं है लेकिन ये लोग ऐसे भी नहीं है कि त्यागी हो उदार और दूसरे की सेवा में लगे रहते हों धन पर इनकी प्रीति है तो ऐसे व्यक्ति जो कि धनी व्यक्ति हैं और धन के कारण ही जिनकी कि अपनी महानता समझते हैं उनको स्वामी ने कहा कि वो सब यक्ष लोग तो जिनको राजसी स्वभाव इनका व्यक्तियों का होता है ऐसे धनी व्यक्तियों के पीछे लगते हैं उनकी सेवा करते हैं उनकी हाँ करते हैं उनके पीछे पढ़ करके उनसे करते हैं और फिर उनसे आर्थिक इत्यादी लाभ खाते हैं तो हम इत्यादि अर्जित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं तो वो यक्ष लोग और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज में भूत जैसे भूत जैसे जितने गुंडे हैं या जितने लोग की पैसा लेकर के दूसरों की हत्याएं करने वाले हैं <taskth UK> या चोरी करने वाले हैं या डाका डालने वाले हैं जितने क्राइम पीछे किस प्रकार के कार्य करने वाले हैं ये सब भूत हैं क्योंकि भूत प्रेतों को अपना घर नहीं होता और ये मारे मारे फिरा करते हैं भूखे प्यासे परेशान होते हुए प्राण अपने बचाए हुए भागे भागे फिरा करते हैं और दूसरे लोगों को पूरा पहुंचाना इनका काम होता है इस प्रकार के जो स्वभाव के जो व्यक्ति है वो भूत प्रेत है अब देखो स्वामी की जो इस प्रकार का परिचय है कुछ परिचय से मिला करके देखो अपने यहाँ पर ये ये जो निशाचर जितने हैं ये सब इनके लिए पिसाद भूत इत्यादि शब्द का उपयोग करते हैं ये सब इसी स्वभाव के व्यक्ति हैं तो जो तमोपुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और मंद बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वे लोग ऐसे लोगों से वो टालते हैं ऐसे बदमाशों को गुंडों को इनको पैसे देते हैं और उनसे अपना काम निकालते हैं तब तो जब उनसे काम ऐसे निकालते हैं उनका साफ करते हैं तो ये लोग भी ये प्रेत सुभाव वाले व्यक्ति जो वो जो उनसे सहायता लेता है उनको भी आकर वो विपरीत बना देते हैं फिर उनको भी कहीं जब यहां कहीं वो पकड़े जाएंगे पुलिस के आदमी है तो तो तो तो उनका नाम दे देंगे फिर तो उनको भी गिरफ्तार करवा देंगे जिनसे सहायता लेते रहे और उनको भी जेल देंगे फिर उनको भी अपने ग्रुप में देंगे स्वयं जातु हैं तो उनको भी जातू बना देंगे स्वयं चोर है तो उनको भी चोर बना देंगे इस प्रकार से तो वे अपना संप्रदाय बढ़ाते चले जाते हैं इस तरह से संसार में ये गति होती रहती है तो साफ प्रकार ऋषि मुनि ये कहते हैं कि ऐसे बुध प्रेत स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए अगर चाहे इतनी मुसीबत व्यक्ति को पढ़े लेकिन ऐसे लोगों से सहायता नहीं लेनी चाहिए तो उनको चलो पैसा दे दो और उनसे सहायता ले लो अपना काम करवा लो पहले तो लगेगे तो उनको पैसा देके दे, सहायता ले करके उनसे साथ मित्रता करके अपना काम चला लिया बाद में भविष्य के ऊपर सहार होंगे और व्यक्ति को परेशान करेंगे जीवन हलादान हो जाएगा इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए यक्ष आदमी है उनसे यदि उनकी मित्रता करेगा उनका साथ करेगा तो भौतिक संपन्नता तो व्यक्ति को प्राप्त होगी लेकिन यक्ष लोगों में आध्यात्मिकता नहीं होगी वे लोग किसी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा दें की शिक्षा दें या उसकी तरफ वो आगे बढ़ाने को तो हो तो ऐसे व्यक्ति नहीं करेंगे इसलिए अध्यात्म प्रेमी व्यक्तियों को सत्गुण स्वभाव के व्यक्ति ऊपर से चाहे वो दुर्बल भले ही लगे कोई तो कोई तो तो कहते अरे साहब क्या है? ये तो धर्मात्मा आदमी है ये तो गुड फॉर इनसे क्या होने वाला है क्या इनसे फायदा होने वाला है बेकार के आदमी लेकिन ये ऊपरी ऊपरी दृष्टि जिनकी की है वो इस प्रकार समझते हैं समाज में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति रही है ऊपर उनकी शक्ति नहीं दिखाई देती लेकिन भीतरी आंतरिक शक्ति में बड़ी प्रबल करती है इनके ऊपर संसार का भले बुरे संसार की जितनी भी गुण दोष हैं आपत्तियां विपत्तियां हैं ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कुछ नजर नहीं करती वो अपने भीतर से बड़े मजबूत होते हैं उनके भीतर में शक्ति परमात्मा की शक्ति, शक्ति उन्हें प्राप्त होती है उस शक्ति के बल पर वो जीवन जीने वाले होते हैं और वही समाज में महान पुरुष हैं शक्तशाली लड़के से तो चोर बदमाश गुंडे हुए सत्यशाली दिखाई देते हैं लेकिन वो सत्यशाली नहीं है वो दुर्बल है वो बेचारे मारे मारे करते हैं और परेशानी रहते हैं सारी जिंदगी असान दुखी परेशानी रहते हैं कभी विश्वास नहीं मिलता इसलिए समाज में किस प्रकार के व्यक्ति हैं किनका साथ करना चाहिए किनका साथ नहीं करना चाहिए ये ज्ञान होना चाहिए अब यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ जो है इनको यही समझे कि ये सब जो है श्रेणी के बेटे हैं जिनको भी निशाचर कहते हैं असर कहते हैं भूत प्रेत कहते हैं इस प्रकार के कोट की व्यक्ति हैं भगवान युद्ध करके उनका उनको उनका विनाश करने में उनकी देते हैं ये तो बाहर बहुर्मुखी दृष्टि से विवेचन साक्ता है अंतर्मुखी दृष्टि से देखें तो जैसा शिकल बताया था उसको याद रखें बार बार कहने की सकता नहीं कि परमात्मा हमारे अंदर यह वो है आध्यात्मिक शक्ति है परमात्मा आत्मा है परमात्मा है सर्वशक्तिमान है सत्स्वरूप वही है वही चेतन सत्ता है वही आनंद सत्ता है वही हमारे अंदर यह वो कल्याण करने वाली शांति देने वाली सुख देने वाली सुस्त ऊपर शक्ति वही है उसी का आश्रय में लेना चाहिए और उसके सामने जहां ये कुत्सित वृत्तियां आती है। लुग, लुग, हैं काम दो मदमस्त ये सब असर है इनका सबका विनाश करने वाला यही परमात्मा ही है जितने जितने-जितने हम परमात्मा का स्मरण करेंगे परमात्मा को अपने हृदय में जागृत करेंगे उसको प्रकट करेंगे परमात्मा ही आकर हमारे हृदय में बात करेगा उसी का शासन होगा बस तो फिर उसके सामने फिर ये अशुभ नहीं आ सकते ये सब ध्वंस हो जाए दिल साफ उस बात का जो निर्णय कर लेना चाहिए अपने मन में कि जिसके हृदय में परमात्मा का बात है वहां ये निशाक्षर है ही नहीं साफ नष्ट हो जाते उसके अंदर कामतोर लोमो मध्म छल प्रखंड पाखंड देश स्तंभ क्रूरता परक्रिया इत्यादि ये जितने भी दुर्गुण हैं उसके अंदर हृदय में नहीं आ सकते उनके लिए स्थान पर नहीं मिलेगा दोनों से ये रह सकते हैं चाहे जो इन साक्षरों का राज्य हमारे हृदय में रहे और चाहे परमात्मा का राज्य रहे ये परमात्मा और कुछ नहीं हमारे अंदर जितने भी जो ज्ञान है तत्व ज्ञान है अपने आप की अमरता का ज्ञान है पूर्णता का ज्ञान है अनुभव है इसी का नाम परमात्मा है और उसी के साथ साथ समस्त सब्दुण की है जो सद्गुण हैं वो सब देवता हैं उसमें सब में परमात्मा की शक्ति ईश्वरी शक्ति सांस्कृतिक शक्ति, शक्ति शरीर है जो सद्गुण के रूप में भी दिमाग है तो बस इसी प्रकार से देखें कि भगवान जो है यहां ये इन निशाचरों का बध करते हैं तो चाहे बाहरी रूप में आप देखें उस हिसाब से अर्थ लगावें और चाहे अपने आंतरिक रूप से अर्थ लगावें जिसको जो प्रिय हो कहने का तात्पर्य है रामचरित्र मानस जैसे ये अपने काव्य क्रम हैं इनके अनेक प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन तो इसका काव्य का है ये सब रामचरित्र मानस आप साहित्यकारों से पूछे कि ये साहित्य में रामचरित्र मानस का क्या स्थान है तो बताएंगे आपको कि हिंदी साहित्य में इतने पांच सौ वर्ष छ सौ वर्ष सात सौ वर्ष का हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ लेकिन इस इतिहास में रामचरित मानस की तुलना का कोई दूसरा ग्रंथ आज तक नहीं हुआ कैसे ये लोग कैसे अल के कभी खद्योपसंग जहां जहां करें प्रकाश वो आप ध्यान देंगे अगर सब साहित्य पढ़ जाए छएं तो यही बात सबसे मिलेगी कि सब तमाम हुए लेकिन सब दुभ्नू विचाराते हैं उनमें वो सामर्थ्य नहीं है जैसी तुलसीदास जैसे की काव्य प्रतिभा जी थी राजनीति की इसमें प्रकट हुई है अन्यत्री मिलेगी तो इस दृष्टि से यदि काव्य में किसी के साहित्यिक रुचि हो तो भी आंसर मानस पढ़ना चाहिए और देखेगा जैसे यहाँ पर तो जो प्रसंग चल रहा है इसमें बी रस है तो रसों का परिपाक भी अब, अब ये जो महाकाव्य है तो जगह जगह विभिन्न जितने रस हैं नव रस है उन नौ रस का जगह जगह